विचार करिए वैशेषिक लोगों का मत में जो समवाय है उसमें जाति मानने पर आत्माश्रय अन्य आश्रय चक्र चक्रवस्था दोष आ रहा था इसलिए आपने उसको नित्य और एक मान लिया ठीक है और वैशेषिक मत में समय का प्रत्यक्ष भी नहीं होता समवाय अतीन्द्रिय अनुमानसित करते समय अतिय क्यों आत्मान्य सती असंवेद भावत्थ आकाश आदि है आकाश के समान आदि काल और दिक्कत समान आकाश का यह सब अतिय हैं क्योंकि ये सब, सब आत्मा से भिन्न हैं, और असंवेद भाव पदार्थ किसी में भी समवाय रहने वाले भाव पदार्थ नहीं जो कहीं समवाय समय से रहता हो उसका तो हम कोई ना कोई इंद्र से प्रदेश कर ही लेते हैं आकाश काल्तिक कैसा है कहीं भी संवाय नहीं, बल्कि सभी इन्हीं में ही रहते हैं संयोग आदि संबंधों से इसलिए आकाश आकाशकाल आत्म भिन्न होतेवेद भाव पदार्थ है और वे अतिय हैं उसी प्रकार समवाय भी आत्मा से भिन्न होता हुआ असंवेदभाव पदार्थाते भी अतिय अनुमान से बहुत सुंदर ढंग से सिद्ध कर लिया क्यों समय अतीन्द्रिय इतना ही नहीं इस पर लेकिन समवाय ये अत है अनुमान से सिद्ध है तो हमें सब पूछेंगे आपसे वास्तविक समवाय है भी कि नहीं जिस तुम अतीन्द्र हो नित्य कर रहे एक कर रहे सब भाग्य बात है है तो सिद्ध करो कोई समवाय नाम का संबंध है भी ये जो है ही नहीं उसकी तुम व्याख्या किए जा रहे हो ऐसा है वैसा है ये है वो है पहले संबंध को सिद्ध कीजिए संवाय नाम का संबंध दुनिया में है फिर उसका लक्षण आदि बताइए फिर विचार किया जाएगा वही तीन है, है, है वो आसानी से सिद्ध इसलिए हमने जो है आपको नहीं बताना चाह रहे सबको अनुभव सिद्ध है क्या बताना लेकिन तुम जानना ही चाहते हो तो सुन लो वो भी अनुमान से बता देंगे तुम रूपवान घटहा ज्ञान हुआ रूपवान घटना तो रूप और घट का पीछे कोई ना कोई संबंध होगा ना क्या संबंध है उसी वजह जैसे दंडी पुरुष बोला हमने दंडवान पुरुष है विशेषण है दंड दंडवाला यह आदमी है तो दंडार पुरुष के पीछे कोई ना कोई संबंध मानोगे कि नहीं मानोगे विशेषण विशेष से विशिष्ट जो ज्ञान होता है हमेशा ज्ञान में कोई ना कोई संबंध विशेष जरूर होता है जैसा दंड और पुरुष दंड विशेषण है पुरुष विशेष है हमें दंडी पुरुष विशेष ज्ञान हुआ है इसका मतलब है उस दंड रूपा विशेषण का पुरुष रूपी विशेष के साथ कोई ना कोई संबंध आपको जरूर मानना पड़ेगा और दोनों द्रव्य होने के नाते आप हमें क्या मानते हो संयोग मानते हो यथा उसी प्रकार से रूपवान घट यह भी विशिष्ट ज्ञान है विशेष घट है, है ऐसे विशिष्ट ज्ञान होने के नाते यहाँ भी कोई न कोई संबंध होना ही चाहिए और ये दोनों के दोनों न होने से एक गुण है एक द्रव्य है अतः संयोग नहीं हो सकता स्वरूप नहीं हो सकता किन्दु को अतिरिक्त मानना पड़ेगा ताजा नहीं हो सकते हैं तो वही माना गया माना जाएगा इस प्रकार से अनुमान कर रहे हैं रूपवान विशिष्ट ज्ञान है विशेषण विशेष भय संबंध विषय भवति विशेषण और विशेष इन दोनों के संबंध उसका ज्ञान का विषय जरूर होगा क्यों विशिष्ट ज्ञान पांच सौ बीस पृष्ठ में दंडी जी विशिष्ट ज्ञानवत दंडी ऐसा विशिष्ट ज्ञान के समान रूपवान क्ष है विशेष विशेश उभय संबंध विषय होगा वो ज्ञान के ज्ञान होने से इसे दंडी पुरुष ज्ञान के समान इस अनुमान के द्वारा समय की सिद्धि हो गई रूपवान घट इस विशिष्ट ज्ञान का जो विषय भूता संबंध है वह संयोग नहीं हो सकता स्वरूप नहीं हो सकता ताजात नहीं हो सकता और होगा क्या इसलिए वस्तु माननी पड़ेगी वहां पर वो है समय नाम न्यायिक लोगों में एक नियम है उनका कहना है समस्त संबंधियों का प्रत्यक्ष संबंध का प्रत्यक्ष में कारण होता है जैसा आपने दंड भी देख रहे हो पुरुष को भी देख रहे हो तब दंड और पुरुष के बीच का जो संयोग संबंध है तभी आपको प्रत्यक्ष होता है दंड ना दिखाए दे पुरुष ना दिखाए दे तब तो यह संयोग आपको नहीं एक नियम बना लिया है संबंधी नाम प्रत्यक्ष संबंध प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष न हो संबंध का प्रत्यक्ष नहीं होगा ऐसी स्थिति में बहुत समस्या हो जाएगी संवाय के लिए इस नियम को लेकर चलेगा है ना कि संवाय को जहां जहां मान रहे हो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष होती हैं भाई परमाणु में रूप के अपने माना परमाणु प्रत्यक्ष होता है क्या प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष कैसे होगा तब इसलिए हम कहेंगे भाई उनका वो जो नियम है नहीं न्यायिकों उनका वह संयोग संबंध के लिए है अन्य के लिए नहीं हो सकता वो केवल संयोग के लिए उसको सर्वोत्र कोई भी संबंध करके अन्वय नहीं करना उसको संबंधियों का प्रत्यक्ष होने से संबंध का होता जो बात कहा जा रहा है वह संयुक्त समझ मात्र के विषय माननी चाहिए सार्वत्रिक नहीं हो सकता कि समवाय संबंधियों का प्रत्यक्ष हुए बिना भी समवाय का अनुभव होता है समवाय संबंधियों का प्रत्यक्ष हुए बिना भी वह समवाय संबंध को मानना पड़ेगा ये नहीं मानेंगे तो कारण में नहीं विद्यमान वस्तु कार्य में कैसे आ जाएगा यदि परमाणु में रूप ना होता और रूप किसी संबंध से परमाणु में ना होता तो तणुक में कैसे आ जाता रूप इसे आपको मानना पड़ेगा परमाणु में रूप है ये रूप पहले किस सम्बन्ध से है समय माननी पड़ेगी भले आपको दिखाए ना दे या दे क्योंकि कार्य में आ रहा है ना रूप, वगैरा जिस कार्य में आ रहा है परमाणु रूप रसगंध वगैरह कारण गुण पूर्वकानी कार्य गुणकानी कारणगत रूप गुणों के आधार पर ही कार्य में गुण उत्पत्ति होता है इसे कारणगत गुण को कार्य गुण के प्रति असमय करना पड़े माना है कि नहीं माना तंत्र रूप को पटरू के प्रति असमय अपने माना है इसीलिए समवाय के मामले में तो आप कह नहीं सकते कि संबंधियों का प्रत्यक्ष होगा तो संबंध का प्रत्यक्ष होगा तभी हम मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे बात लागू नहीं हो सकता और दूसरी बात नवीन एक लोग जो है समवाय को अनेक मानते एक समवाय नहीं एक समवाय नहीं अनेक है क्यों उनका कहना है कि देखो जल में जो गंध है पृथ्वी में जो गंध है दोनों की समवाय अलग अलग माननी पड़ेगी कि पृथ्वी में जो उसका गुण है वो जल में जो आया है परंपरा से पृथ्वी संयोग की वजह से आया है तो समवायों में अंतर करने के लिए आपको मानना ही पड़ेगा और एक ही द्रव्य में 14, 14 गुण मान रहे हो कहीं 11 गुण मान रहे हो कहीं 9 गुण मान रहे हो उन सकल्प गुणों के एक ही समय है क्या और समस्या वहां आएगी हमारे आम सब खराब हो जाएंगे आम बिगड़ जाएगा मामला आम का मामला ऐसे भी आम देखे जाते हैं कहा रस बात बदल रहा है बार रूप रंग तो हरा ही रह जाता है रस का समवाय बदला रूप का समय नहीं बदला कहीं चारों बदल रहे हैं रूप रस, रसगंध स्पर्श कहीं दो बदल रहे हैं कहीं तीन बदल रहे हैं कहीं एक ही बदल रहा है ऐसा में क्या मान हो गया? मानोगे सबका समय अलग अलग माननी पड़ेगी जिस समय समझ से रूप था वो समय समझ द्वारा रूप बदला नहीं जिस समय समझ से रस्ता वो बदल गया इसलिए प्रत्येक गुण का अपने अधिकरण में समय अलग अलग अनेक समय मानना पड़ेगा यह उसका कहना है लेकिन हम लोगों का कहना है कि नहीं निरूप निरूपक भाव के वजह से एक सी व्यवस्था बन सकती है रूप रसगंध में भेद है ना उसी व्यवस्था हो जाएगा समय भेद मानने की क्या जरूरत है औपाधिक भेद रूप निरूपित समवा रसनिरूपित समय यह अलग अलग है निरूपक बदल गए तो निरूपित वस्तु में भेद दिख रहा है इसे संबंध में भेद होने की कोई जरूरत नहीं वैशेषिकों का तर्क है इसे समय मानते हैं उधर प्रावर का मानसक भी अनेक माने के साथ तो समय को अनित्य भी मानता है कहता है देखो नीलो नष्ट रक्ता उत्पन्न काला घटा था ना मिट्टी मिट्टी का नील घट बोलते हैं आम घट भी बोलते हैं कच्चा घड़ा और उसको बट्टी में डाल दिया तो लाल हो गया निकल गया उसका वो जो काला पंथी नील पता जो पत्थर समवाय उत्पन्न हो गया ऐसा हो कहता है वहां पर भी यही जवाब का है नील विशिष्ट समवाय नष्ट नहीं हुआ नील नष्ट हुआ रक्तवा हुआ रक्त उपाधि का उत्पत्ति और विनाश को लेकर उपहित को तुम की उत्पत्ति और मान लेते हो भाई? संवाय तो उपहित वस्तु है। उसकी उपाधि है नील और रक्त आदि उपाधियों का उत्पत्ति विनाश हुआ है उपहित संवाय का उत्पत्ति उत्पत्तिनाश नहीं है इस तरह से प्रभाकर जवाब देते हुए नित्य एक कुमार भट्ट का कहना है कि समय समझ की जरूरत नहीं वेदांती भी कहता है समय की कोई जरूरत नहीं ताजा तरफ काम चलेगा गुण का द्रव्य में ताजा सम्बन्ध मान लो क्योंकि कभी भी आपको द्रव्य से अलग करके गुण स्वतंत्र रूप में ना पृथक मिलता है क्या आपको कहा जाए वह कपड़े को छोड़ दो कपड़े में जो पीला रंग वो ले आओ कैसे लाओगे पीला रंग लाना चाहोगे तो कपड़ा भी आ जाए पीला रंग तो कपड़े में है और कुमार लबड़ के कहना है भाई ताजा मानना ठीक नहीं तदेव तो आत्मा हो जाता है वो गड़बड़ है तो स्वरूप समझ मानो वेदांती वेदांति कहता है कुमार स्वरूप समझ मानता है द्रवुण आदि के बीच में तब इनका कहना है महाराज वैसे से कहता है बताओ गौरव दोष आ जाएगा आपके मत में क्यों क्योंकि हम आपसे पूछते हैं रूप का स्वरूप रस का भी वही स्वरूप संबंध है ना और क्या है अधिकरण स्वरूप स्वरूप का मतलब क्या है जिस अधिकरण में रह रहा है वही स्वरूप मान लिया आपने अर्थात रूपाधिकरण आम है रसाधिकरण भी आम ही है गंधाधिकरण भी आम ही है स्पर्शाधिकरण भी आम ही है और इन चारों गुणों का कुछ आम के संबंध अपने का स्वरूप संबंध आम का स्वरूप चालक कोई चीज है ही नहीं जब आम के स्वरूप से अलग नहीं है एक ही स्वरूप संबंध है कि चार स्वरूप संबंध है।, है तो गड़बड़ हो जाएगा रूप बदल तो सब बदलना चाहिए नहीं बदलता नहीं सब एक स्वरूप संबंध नहीं मानोगे चार मानोगे और एक ही आम का चार अलग अलग स्वरूप है क्या है अरे कुमारी लब थोड़ा सोचो इसी से पूछेंगे वही ये स्वरूप आत्मा जिसका मैंने आम ही है स्वरूप आत्मा जिसगा ऐसे कौन है वो गुण इसलिए गुण ताजा रहेगा द्रव्य में गहते हो अब आत्मा अभी तो रूप के लिए अलग अलग स्वरूप बन रहा है आत्मा बन रहा है वो जैसे स्वरूप संबंध का हो ताबंध का हो शब्द में भेज है, है एन, समस्या वही है गौरव दोष आएगा एक ही स्वरूप एक ही राय का है कहोगे एक बदलकर सब गुण बदलना चाहिए आपत्ति आप हो एक नष्ट सारे गुण नष्ट हो जाना चाहिए आपत्ति आप आएगी रात आत्मा में क्या होगा आप जैसे सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुख नष्ट हो गया तो सारे गुण नष्ट हो जाना चाहिए फिर मुक्ति हो जाएगी आपत्ति हो जाएगी इसे गुणों का स्वरूप संबंध से मानना बिल्कुल गलत है इसलिए अल अतिरिक्त समझ मान लो इस स्वतंत्र वस्तु मान लो जो इसका नियामक बनते रहेगा तक एक भी नष्ट हो जाए दूसरा बना रहे कोई दिक्कत नहीं उसके लिए हमें एक समवाय नाम का पृथक भाव पदार्थ मानना पड़ा क्योंकि स्वरूप संबंध मानने में और आपका फल संबंध आदि मानने में गौरव दोष होता है और सबसे बड़ा चीज हम वैश्षिकों में हो चाहे न्यायिकों में भी पदजन्य प्रती विषय कहा अर्थात हमारी प्रतीति हमारा जो संविद है हमारा जो अनुभव है यही संसार में पदार्थ भेद मानने के पीछे सबसे मजबूत प्रमाण है जो अनुभव का विषय नहीं है अतीन्द्रिय विषय है उसमें भी हमें क्या करना है हमें अनमिति प्रमाह अनमिति प्रमिति को लेना ही पड़ेगा प्रत्यक्ष अनुभव अथवा अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान ही पदार्थ विवेचन के लिए मूल आधार है और जो हमें प्रत्यक्ष अनुभूति होता है अनुमान है, जो हमें ज्ञान होता है वह दो ही प्रकार से होता है अस्ति और नास्ति घटो अस्थि घटो नास्ति अस्ति करके जो अनुभव में आ रहा वह विषय भाव है स्ते करके जहाँ अनुभव होता है वह विषय अभाव है अतएव सभी दर्शनों के वास्तव में बोलना चाहिए पदार्थो द्विविधा भावो अभाव और भाव, भाव, भाव चाहे दस मान लो बीस लो जिसकी जैसी व्यवस्था अभाव जितने चलने मान लो ना मानो अपनी व्यवस्था अपना अपना यहां सब लग, लग जाएगी दो पदार्थ भाव और अभाव पास कदम यहाँ संग सब है इसे इनका क्या है इन्होंने कहा भाव पदार्थ हमारे अच्छे है छो पदार्थ विचार हो गया जरा गुण कर्म सामान्य विशेष सम्भ छह भाव पदार्थ हम मानते हैं और अभाव चार मानते हैं ठीक है इसी प्रकार से अन्य सभीओं के मत में भी अभाव मानते हैं सभी कोई चार नहीं मानते हैं दो, -दो मानता है कोई एक मानता है माने धन अभावना को पदार्थ अलग भावना का पदार्थ हर दर्शन के कौन से देखेंगे आपको पता चलेगा इन भाव पदार्थ कितना मान रहा है अभाव कितने मान रहा है किस आधार पर मान रहा है आप वही कर सकते हैं सारी चीज अब अभाव पदार्थ विचार आरंभ होता है सब भाव पदार्थ विचार समाप्त हो गया अब कहते हैं अभाव पदार्थ विचार इदानी निषेध मुख प्रमाण गम्यो अभाव सप्तम पदार्थ प्रतिपाद्य विधिमुख मुख्य प्रमाण गम्य भाव पदार्थ था निषेध मुख प्रमाण गम्य अभाव रूप पदार्थ है यह सातवा पदार्थ है उसका निरूपण किया जा रहा है अर्थ के निरूपण के प्रसंग में सच अभाव संक्षेप तो अभाव भी संक्षेप से दो ही प्रकार का मान लगा भाव अन्योन्य भावी संसर्गा भाव, त्रिविधा और असंसर्ग भाव तीन प्रकार का है राग भाव भावो अत्यंता अत्यंत इति इस तरह से कुल चार प्रकार के राग भाव अत्यंत भाव अन्योन्य भाव भाव पहले तीन भाव इसलिए संसार का भाव कहा जाता है उन तीनों में अभाव और उसके अधिग्रहण के बीच में एक अलग संबंध मानना पड़ता है और अन्य भाव में क्या है दोनों अनयोगी प्रतियोगी के बीच में तादात्म संबंध होता है पृथक कोई संबंध नहीं उत्पत्ति है प्राक। प्राग कारण एक कार्य से अभाव प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पहले कारण में जो मैं कार्य का अभाव देखता हूं उस भाव का नाम प्राग है यथा पंतुषो पटाखा भाव कहते हैं एक आपने निर्णय लिया हम यहां पर प्रती क्या हो रही है क्या अनुभव आपको जरूरी है ना ज्ञान जरूरी है ज्ञान के आधार पर ही विषय को हम मानते प्रताप को ज्ञान हो रहा है यह तंतुषु पटो ज्ञान होगा यह तंतुषु इधानीम पटो नास्ति, किंतु पटो भविष्यति। इन तंतुओं में इस समय भले कपड़ा नहीं है इन भविष्य में आगे जाकर कपड़ा पैदा होएगा। ऐसे जिन तंतुओं में हम वर्तमान काल पटाभाव को देख रहा हूं और भविष्य में पटोत्पत्ति की संभावना देखता हूं उन्हीं तंतुओं में पटका का प्राग अभाव माना जाएगा सच है अनादि और कब से है ये अनादि काल से क्यों अनादिकाल से अब तक तो उसमें उत्पत्ति हुई नहीं उत्पत्ति अभाव आता इसलिए कह रहे हैं जब भी अभी रूई पैदा ही हुआ है का भी अभाव कहां देखा था उसका बीच में? हम ये कहेंगे ना, आप रूई का भाव की बात कह रहे हैं रूई तो पहले था नहीं खुदा भी पैदा हुआ और उस रूई में आप बोल रहे हो धागा धागे में कपड़ा तंतु में कैसे अनाजिका से, से आप कपड़े का भाव बोल रहे हो कि तंतु खुदा भी पैदा उसके डेट ऑफ मालूम है हमें नहीं कंपड़ी में बना धागा तब तो कहता है नहीं अगलो भाई कहने का अभिप्राय समझो तंतु में अनादिका से कपड़े का भाव तात्पर्य है ये तंतु भी अपने कारण में अनादिकाल से नहीं था धागों में और धागे भी रूई में रूई भी अपने बीज में वह बीज भी अनादिकल से इसे अनादि तो उसके आधार पर कहा जाता है तो अनादि काल से अभी तक उस धागे में कपड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है जब तक तो उत्पन्न नहीं हुआ है तब तक तो उसे प्राग अभाव मारे अतए अनादि होते हुए भी यह अभाव का नाश हो जाता है जिस क्षण उत्पन्न हो गया अभाव खत्म हो गई ना अब अभाव कहां रह गया अभाव नहीं रहा इसलिए विनाशी च विनाश कार्य सेविनाश और उत्पन्न कार्य उत्पन्न होना ही उस प्रागवाव का विनाश रूपता है कार्य का उत्पन्न हो जाना ही उसका विनाश रूपता है बिच्छुवत, जैसे होता है। मां का मृत्यु मा है पैदा ही होते मां को फाड़ के खा करके मां का पेट पुट सबको खा पी करके बाहर निकलते विचित्र कैसे संसार बनाया भगवान ने शिव चित्र माया बना रखा है आश्चर्य होता है सबको दृष्टान दे दिया भगवान ने माया में सबको प्रकृति में दृष्टांत दे दिया है ना अभी कह तो नहीं सकते इनके लिए कहा दृष्टान्त है प्राग अभाव के लिए कहीं बच्चे बार नहीं दिख रहे थे उनका प्राग है माँ तो गर्भी दिख रही है जैसे पहले दमा मर गई खत्म हो गया प्राग खत्म विनाशी च कार्य से तद विनाश रूप उत्पन्न से कारणे अभाव प्रद्वन सभाव अब उत्पन्न से कारण अभाव प्रद्वन सभाव दूसरा वह है उत्पन्न होने के पश्चात उत्पन्न हुए कार्य का जो उसे कारण में अभाव दिख रहा है उत्पन्न हो गया है धागे में कपड़ा पैदा हो गया प्राग भाव तो नष्ट हो गया लेकिन उन्हीं धागों में अब कपड़े का फिर अभाव दिख रहा है कपड़े का रहते वक्त भी कपड़े का अभाव दिख रहा है उस अभाव का नाम प्रध्वंस अभाव है कि जिस दिन कपड़ा नष्ट होगा उस कपड़े का अभाव कहा रहेगा उन्हीं धागों में रहेगा जिन धागों में कपड़े का पहले प्रागवाव देखा है आपने उनी धागों में कपड़े का भी देखेंगे। एक से पहले है दूसरा के प्रध्वंस विनाशिया प्रध्वंस का दूसरा नाम है विनाश यथा भगने घटे कपाल मालायाम घटाभाव जैसे घट को आपने एक डंडा बजा दिया टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े हो चारो गए चारों तरफ बिखर गए सारे जो टुकड़े हैं उनको कहते हैं कपाल माला कपाल माला बना दिया प्रहार आदि जन्य आगे ना कैसे होता है प्रध्वंसभाव मुदग्र प्रहार आदि से जन्य है घट को लेकर मुदग्र प्रहार का दिया और कपड़ा भी मुदग्र प्रहार से थोड़े होगा वहां तो आज जला दो बस हो जाएगा कपड़ा उत्पत्तिमान अपी इस तरह से प्रध्वन स्वभाव क्या है उत्पन्न हो गया होने पर भी आगे दोबारा नष्ट होगा क्या ध्वंस का ध्वंस नहीं होता इसे कहते अविनाशी नष्ट से कार्य से पुनरुत्पत्ति है कि नष्ट कार्य का पुनरुत्पत्ति होकर पुनर्नाश नहीं होता इसीलिए जो है एक बार प्रध्वन स्वभाव हो जाए दोबारा उसी का प्रध्वन स्वभाव नहीं हो सकता त्रिकालिक अभाव अत्यंत अभाव कारिकाव का, का नाम अत्यंत भाव है यथा वायु रूपा भाव वायु में रूप का अभाव है। इसको अत्यंत भाव तीनों ही कालो में रूप नहीं माना गया है आकाश में रूपा भाव है, है। शब्द भाव नहीं बोल सकते हो इंद्रूप भाव बोल सकते हो अत्यंत भाव अन्योन्य भाव वस्तु प्रतियोगिता को अभाव अन्योन्य भाव क्या है ताजात प्रतियोगिता का भाव का नाम अन्योन्य भाव है दृष्टान पटो न कहा यह जो घट है पट नहीं है इस का का का भेद भेद जो जो आप आप पट पट में में देख रहे में देख रहे रहे हो हो उसी नामोन्य भाव परस्पर भेद को ग्रहण करना अन्योन्य अन्य अन्य यह वह एक दूसरे से अलग अलग हैं ऐसे जानने के लिए जो अभाव घट में पट का जो अभाव देख रहे हो पट में घट का जो अभाव देख रहे हो उसी अभाव का नाम है। अर्था व्याक्याता हा। इस प्रकार से पदार्थ अर्थ तत्व जिनके इनके षोड़ पदार्थों में अर्थ रूपी जो पदार्थ का विचार चल रहा था वह समाप्त हो जाता है ताजा तो को अभाव जो है अन्योन्याभाव इनका अलग अलग लक्षण भी थोड़ा थोड़ा ही दिखा रहे हैं जो भी भी मूल में कह दिया था फिर दोबारा शांता प्रागवा ही है अनंत प्रध्वंसा भाव भी कहा सागर अनंत प्रध्वंसा भाव भी कह दिया अलग शब्दावली है इनका नया कार्यों के हिसाब से संसर्ग भाव और संसर्ग का और और आप भेद भेद करना कर कर लो इन्होंने तीन कर दिया और भी त्रैकालिक संसर्तभाव जैसे देखा यह सब लक्षण अलग अलग अपने हिसाब से बन सकता है उत्पत्ति विनाशवान अभाव सामयिक अभाव कुछ लोग सामयिक भाव करके भी जो उत्पन्न भी हो विनाश भी हो पहले वाला क्या है उत्पन्न होता है विनाशी नहीं होता भाव, है कि नहीं? और उत्पन्न नहीं होता किंतु किं विनाशी है प्राग भाव और ना उत्पन्न नहीं ना विनाशी है दोनों ही नहीं है वो अत्यंत भाव है अन्य अन्य भाव भी उत्पन्न विनाशी नहीं होता और एक ऐसा भी अभाव मानना चाहिए जो उत्पन्न भी हो विनाश भी हो घर मैंने रख दिया है समया भाव करके कुछ लोग कल्पना करते हैं वो उचित नहीं है यदि समय भाव उत्पत्ति विनाश वन अभाव कैसा दृष्टांत क्या दोगे आप वहां ऐसे घटाभाव है घटाभाव देख रहे हो आप घट के अभाव जो देखोगे यहां वो त्रिकाल भाव तो बोल नहीं सकते आप अत्यंत भाव तो हो नहीं सकता है अत्यंत भाव तो नहीं हो सकता यहाँ क्यों हम लाके घड़ा रख देंगे तो इसलिए इस मेज पर जो आप घटाभाव देख रहे हो और मेज घट का कारण भी नहीं है कारण में प्राग भाव देखा जाता है कारण में प्रध्वंसभाव को देखा जाता है और ये मेज घट का कारण नहीं है नहीं, नहीं? इसलिए मेज में जो घटाभाव देख रहा हूं यह घटाभाव प्रागभाव भी नहीं हो सकता प्रध्वंसभाव भी नहीं हो सकता अत्यंता भाव भी नहीं हो सकता मैं देख नहीं रहा हूं ना नहीं बोला मैंने है ना और घटा मेजो ना नहीं बोल रहा हूं कहते घटो बोल रहा शब्दावली को देखते ही मालूम होता है है ये जो भाव ये चारों प्रकार से भिन्न और जब घट को रखा अभाव नष्ट हो गया घट को हटा दिया अभाव उत्पन्न हो गया इसलिए उत्पन्न विनाशशाली घटा अभाव मानना पड़ेगा एक भाव नाम से इसको मानना चाहिए ऐसे कहते हैं लेकिन कहते हैं नहीं ये कोई जरूरी है तो संसार का भाव जो कहा जा रहा है वहां वो भी इसमें घट सकता है कारण भी ग्रहण होता है हमेशा ही हमेशा ही प्रागौ और प्रद्वंसा दोनों ही अपने कारण में देखा जाता है और कहीं देखी नहीं सब कहा देखोगे तो प्राग भाव देखो बताओ स्थान तो पर नहीं है है थोड़ी ज्ञान ज्ञान के आदरण मान रहे प्राग भाव प्रदुषु पटो नष्ट इन्हीं तंतुओं में कपड़ा नष्ट हो गया प्रधान सभा की प्रतीति है मैंने कारण में ही अभाव की प्रतीति होती है ना अभी पहले इसलिए आरंभ में मैंने शुरू भी करते क्या कहा था इस प्रकरण को शुरू करने से पहले हम लोग जो भी पदार्थ मानते हैं प्रतीति के प्रती है यानी कि मन मानो कहीं भी कुछ भी मान लो ऐसा नहीं चलेगा ऐसे प्रतीति हो रही क्या आपको यह भूतले घटो भविष्य होता है क्या यह कपाले घटो भविष्य होता है यह कपाले घटो नष्ट होता है यह भूतले घटो भविष्य कभी नहीं होता इसलिए भूतल का प्राग भाव या प्रधान प्रदर्शभाव नहीं देख सकते इसे भूतल में अत्यंत भाव देखते हैं अत्यंत तरीका कैसे मानते हो माने देश अवच्छेद देना काला अवच्छे देना अवच्छेद भेद से व्यवस्था बन सकती है इसे समय को अलग अभाव न मान करके अवच्छेद कर लेना चाहिए इसे समय अभाव नहीं मानना चाहिए अपना इनका तर्क है और कुछ समय अभाव नाम का भी मान लेते इसे इनका चार है तो कोई पांच मान रहा है इसी व्यवस्था जो है अपने अपने तर्क के आधार पर है जो जितना आप इस सुविधा के लिए जैसे मानना चाहता है समझाने के लिए कई बार क्या कहा जैसे कर्म में भी एक ही है सर्वम चल रहा कर्मेवन फिर क्या इसके बुद्धि को थोड़ा समझाने के लिए पांच प्रकार मान लो बुद्धि वैसे केवल आपकी बुद्धि को समझाने के लिए पदार्थों को स्पष्टीकरण करने, करने के लिए कई संख्या बढ़ाई जाती है घटाई जाती जा है सोलह कह दिया वैश्विक ने सात कह दिया तो क्या फर्क पड़ा बुद्धि वालों के लिए सोलह ठीक है सौ पदार्थक व्याख्या करने वाले और वेदांतार्थ मत है दूसरा है सबसे तीक्षण बुद्धि चाहिए उसको समझ नहीं ले पदार्थ सारा संसार कैसा माना जाएगा दूसरा ही नहीं है। माया कुछ है थोड़ी हो, तो माना जा रहा है है कि जिसको करा उसको दिखाई नहीं थे कोई उसने माया भी नहीं इसलिए से लेकर सौ तक पदार्थ बने दर्शन जो बन रहे हैं केवल शिष्य बुद्धि की अधिकारी का भेद योग्यता सामर्थ्य आधार इसे कोई गलत ही बोल रहा है अपना था ठीक ही है हम तो यही गलते प्रमाण देते हैं बोलते ठोकर ताजा समुन्दा अत्यंत अन्यून्य भाव कई लोग विशेषा भाव सामान्य भाव ऐसे अनेक भाव मान लेते हैं और आपने वो भी देखा विशिष्टा भाव है था ना विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव विशेषा भाव प्रयुक्त विशिष्टता भाव उभया भाव प्रयुक्त विशिष्टता भाव ऐसे व्यवहार लोग कर लेते हैं चित्र जैसा मानते रहो कोई दिक्कत तो है प्रती के आधार पर व्यवस्था अब मानते जाइएगा चल जाता है सामान्य अत्यंता भाव विशेष अत्यंता भाव सामान्य अन्योन्य भाव विशेष अन्योन्य भाव कर अत्यंता भाव में भी सामान्य विशेष दो अन्योन भाव में भी सामान्य विशेष दो ऐसे विस्तार किया गया है लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से अब यह अभाव जो है अपने अधिकारण में किस कैसे रहता है किस आधार पर हो रहा है आप इस भूतण में घटा भाव तो पूरे भूतण में से व्याप्त नहीं ना घटा भाव अत्यंत अभाव जब देखते हो पूरे भूतण में क्या जितने में देख रहे उतने में परिच्छि वृत्ति नहीं व्यापक वृत्ति से नहीं घट पट नो बोलते हो घट का भेद पट में जो देख रहे हो संपूर्ण पट में देख रहे हो यद्यवच्छेद चक्षु का प्रदृश्यमान पट उतरे मात्र में देख रहे हो इसलिए अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव में विशेष विचार होता है कि ये जो दोनों अभाव के पुनः दो भेद मान्य पड़ते हैं जिसे वायु में रूपाभाव देखोगे तो व्यास जो वृत्ति मान तो कहीं भी वायु में रूप नहीं है कहीं भी आकाश में रूख नहीं मिलेगा इसे पूरे आकाश रूप का अभाव व्याप्त होकर रह रहा है पूरे वायु में रूपाभाव व्याप्त होकर रह रहा है मानना पड़ेगा इसे कोई अभाव ऐसे है जो व्यास जृत्ति से रह रहा है कोई अभाव ऐसे देश परिचय रह रहा है कहीं काल परिचय रह रहा है खुशी को लेकर के व्यासुज्य व्यासुंच्य वृत्ति को लेकर के अभाव की स्थिति का भेदों का वर्णन आएगा कल देखेंगे